आ, इसमें हम लोग द्वितीय प्रथमा प्रकरण का द्वितीय कारिका विचार कर रहे थे द्वितीय कारिका फिर उच्चारण करेंगे मुखे आकाशे दक्षिणाक्ष अवस्थित दे इसमें कहा गया विश्व यही जागृत देह में ही दक्षिण अक्षी में दक्षिण चक्षु में रहता है उपलब्ध होता है और मन में तेजस जागृत अवस्था में जागृत शरीर में ही मन में तेजस का अनुभव होता है और आकाशे हृदय अर्थात हृदयावच्छिन्न आकाश में जब मन स्तब्ध हो जाता है मन बंद हो जाता है वहां प्राग्यों का अनुभव होता है देहे देह अर्थात जागृत देह में तीन प्रकार से ये ही अवस्थित है जागृत अवस्था में ही ये तीनों का अनुभव होता है इसमें प्रथम पाद में कहा गया श्लोक में दक्षिण आक्षी मुखे तो मुख का अर्थ टीका में कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है मुखम द्वार उपलब्धिस्थान शरीर मात्र दृश्य मन से कथम इदम उपलब्धौ विशेष आयतन उपदृश्यंत पूर्व पक्षी का वाक्य hmm. पूर्व पक्षी कह रहा है कि मुखम शब्द का अर्थ द्वार द्वार शब्द का अर्थ उपलब्धि स्थान उपलब्धि अर्थात ज्ञान ज्ञान का स्थान अर्थात ज्ञान होने का जो स्थान है जिस स्थान से हमको ज्ञान होता है इंद्रियों से ज्ञान होता है चक्षुर इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है श्रवण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है स्पर्श इंद्रिय से त्व इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है ये सब उपलब्धि स्थान इसी को द्वार कहा जाता है क्योंकि जीव यही सब द्वार के द्वारा ही विषय को ग्रहण करता है तो ये जो उपलब्धि स्थान है वो शरीर मात्र दृश्य मानस्य ये तो पूरा शरीर में उपलब्धि स्थान दिखते हैं क्योंकि जो त्व है त्व इंद्रिय वो पूरा शरीर में है जो श्रवणेन्द्रिय है वो तो कर्णगहोर में है इसी प्रकार की घ्राणेन्द्रिय जो है वो नासिका में है तो अलग अलग स्थान पर है शरीर मात्रे अन्य अन्य स्थान पर दृश्य मानस्य स्पर्श इंद्रिय तो पूरा शरीर में है तो कथम इदम उपलब्ध विशेषायतन ये अक्षय जो कहा गया चक्षु तो विश्व चक्षु में तैजस तो मन में और प्राज्य ये आकाश में हृदय आकाश में इसी प्रकार की ये विशेष स्थान कैसे कह दिए ये तो सर्वत्र ये अनुभव होता है इसके लिए आगे सिद्धांत उत्तर देता है स्थानांतरापेक्ष या अक्ष प्राधान्या तो ये जो दक्षिण अक्ष में विश्व का अनुभव होता है ये अन्य स्थान के अपेक्षा दक्षिण चक्षु में प्राधान्य है अर्थात जागृत अवस्था में जितने ज्ञान होता है उसमें से चक्षु के द्वारा अधिक होता है और दोनों चक्षु का बीच में दक्षिण चक्षु अधिक बलवान है प्राधान्याष्य में, प्राधान में। मात्रे। शरीर मात्रे शरीर सर्वत्र अर्थात शरीर में सर्वत्र ये दृश्यमान से उपलब्धि स्थान शरीर में सर्वत्र है क्योंकि स्पर्श इंद्रिय सर्वत्र है श्रवण इंद्रिय कर्णगोर में घ्राण नासिका में है अर्थात तो ऐसे रसन इंद्रिय जीवा में है तो ये पूरा शरीर में दृश्यमान होता है उपलब्धि शरीर मात्र अर्थात शरीरे सर्वत्र भाष्य में सर्वत्र, सर्वत्र का बाकी होगा अन्य अन्य जगह है अभी यहाँ कहते हैं केवल चक्षु कह दिया ना तो चक्षु का छोड़कर करके अन्य अन्य स्थान है और त्व तो सर्वत्र है मात्र कहने से तवग तो सर्वत्र है अन्य भी चक्षु का छोड़कर छोड़ अन्य अन्यत्र है इसको लेने के लिए भाष्य में दक्षिणम अक्षी एवं मुखम तस्मिन प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलाना विश्व अन्भूयते दक्षिणम अक्षी एवं मुखम दक्षिण अक्षी ये मुख है क्यों तस्मिन उस मुख में प्राधान्य स्थूलाना दृष्टा विश्व अ स्ूलाना दृष्टि स्थूल विषय का जो दृष्टि है विश्व वो प्राधान्य में ही अनुभव होता है अनुभूय स्थूलाना दृष्टा विश्व प्राधान्य अनुभूय से दक्षिण अक्षी में ही टीका में अनुभूय कहा गया तो इसका अर्थ ध्यान योगियों के द्वारा ये देखा गया है कि दक्षिण अक्ष में ही योगी का मतलब जीव का स्थान है उक्त अर्थ है श्रुति में संवादती ये, ये जो बात कहा गया कि दक्षिण अक्ष में ये जीव रहता है विश्व रहता है जागृत अवस्था में इसके लिए श्रुति भी प्रमाण देते है भाष्य में इंधो ह वै नाम अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः इति इंधो ह वै उसका नाम है इंध इसका नाम है एस यो अयम दक्षिणे अक्षन अक्षष अक्ष प्रातिपद दे दिया इसका अर्थ दक्षिणा अक्षनी अथवा अक्षिणी सप्तमी अंत है तो दक्षिण चक्षु में जो पुरुष है उसी को इंध शब्द से कहा जाता है यही जीव है इंध शब्द परमात्मा का अर्थ अर्थात तो परमात्मा ही जीव रूप में इसी देव में है तो वही है वो पुरुष जो कि दक्षिण चक्षु में है श्रुति भी प्रमाण है इसमें इंध मतलब चैतन्य न कर लेते यहाँ इंध शब्द वास्तविक परमात्मा का वाचक है तो यहाँ परमात्मा दक्षिण चक्षु में ही है कहते हैं आप तो यहाँ विश्व का बात कहते हैं जो जीव है कहते हैं परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश किया है टीका में आगे देते हैं इसका अर्थ ये बृहदारण्य का श्रुति है बृहदारण्य का चार दो दो आगे टीका में बृहदारण्य का श्रुते उदाहतायास तात्पर्य माह ये जो बृहदारण्य का श्रुति है जिसका उदाहरण दिया गया इन्दो हई नाम वे इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में इंधो दीप्ति गुणो वैश्वानर आदिगत वैराज आत्मा चक्षुषी चष्टा एक दीप्त धातु दीप्त धाइ दीर्घ दीप्तिगुण दीप्तिगुण में बहुप्री समास हैं तो दीप्तिगुण वैश्वानर तो ये दीप्ति ही गुणों यश वैश्वानर से सवैशानर दीप्ति गुण आदित्य अंतर्गत वो आदित्य के अंदर है कि जो वैश्वानर है वो आदित्य में अनुभव होता है आदित्य प्रकाश रूप होने से तो ये जो समि आत्मा है वो आदित्य में ऐसे शास्त्र में सर्वत्र कहा गया है वो कौन है कहते बैराज बैराज अर्थात विराट आत्मा तो दीप्ति गुण वाला जो वैश्वानर है जो विराट आत्मा है वो दक्षिण अक्षिन अर्थात चक्षुसी चक्षु में ही वो दिखता है तो जो आदित्य अंतर्गत समी आत्मा है और जो चक्षु में है वो दृष्टा एक अर्थात यहाँ समष्टि व्यष्टि एक है चक्षु में अनुभव होने वाला जो विश्व है और आदित्य में होने वाला जो वैश्वानर है विराट है समष्टि है वो एक ही है तो यहाँ ये श्रुति के द्वारा कहा गया जो ऊपर श्रुति ये तो वाक्य हो गया श्रुति का अर्थ श्रुति कह दिया कि इन्दो हो नाम ऐसा इन्दो अर्थात तो विराट वैश्वानर परमात्मा जो कि आदित्य में अनुभव होता है और जो दक्षिण अक्षर पुरुष वो एक है तो दक्षिण अक्षर कहने से व्यक्ति जीव तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ऐक्य कथन किया गया है वो श्रुति वाक्य में इसी का अर्थ ये कह दिए जो दीप्ति गुण वैश्वान आदित्य अंतर्गत बैराज आत्मा और चक्षुषी च वो दृष्टा एक ही है समी व्य है टीका में बैराज से आत्मनो यथोक्त गुणवत्त द्रष्टुचाक्षुष से कि आयात तो छुट गया कितम आशंक आह बैराज से आत्मन जो जो विराट आत्मा है विराट समी आत्मा है यथोक्त तो गुणवत्ते यथोक्तगुण तो दीप्तिगुण जो विराट आत्मा है वो दीप्तिगुण वाला है भाष्य में कहा गया इन्दो दीप्तिगुण तो होने पर भी दृष्टु चाक्षुष किम जो द्रष्टा है जीव है चाक्षुष चक्षु में रहने वाला उसका क्या हुआ इतनी आशंक्य इसलिए भाष्य में कहा गया है चक्षुषी च्रष्टा एक जो समि वैश्वान है और जो दृष्टि चक्षु में है वो तो एक ही है अर्थात यही वेदांत का सार तत्व अर्थात व्यष्टि भावना को छोड़ करके समि भावना बार बार कहेंगे हम शरीर में आबद्ध नहीं है हम खाली मानते हैं कि हम शरीर में आबद्ध है जैसे हम मान लिए हैं कि हम यहाँ का रहने वाले है हम इसका पुत्र है हम इसका शिष्य है हम मतलब इस प्रकार के दिखने वाला है ये सब जो मान लेते हैं शरीर में तादात्म्य तो ठीक है थोड़ा गहरा होता है जो और जो ऊपर मान लेता है अभी देखिए जन्म से कुछ जन्म हुआ उस समय कुछ नाम था थोड़े दिन के बाद एक नाम आ गया तो वो नाम तो मतलब कहते हैं ना जन्म स्थान में घर में बुलाने वाले नाम हो गया फिर आगे जाएगा अध्ययन करने के लिए विद्यालय में वहां और एक नाम आएगा, धीरे धीरे आएगा तो फिर छोड़ करके अगर कपड़ा बदल दिया तो और एक नाम आ जाएगा तो अभी कौन सा नाम इनमें से यह वास्तविक है किन्तु इस नाम के साथ कितना तादात्म्य होता है कैसे पता चलेगा उस नाम लेकर के कोई कुछ कह को दे <laughs> तो कितना तादात्म्य हो तो फिर पता चलता है तो जैसे ये आरोप कर लेता है केवल इसी प्रकार की शरीर के साथ भी तादात्म्य इसी प्रकार की अनुभव करता है तो बार बार शास्त्र कहता है कि हम इस शरीर में आबद्ध नहीं है जैसे ये नाम केवल हम व्यवहार के लिए ग्रहण कर लिए है नहीं तो व्यवहार कैसे होगा नहीं तो कहेंगे पांच फुट वाला तीन फुट वाला ऐसा रंग वाला ऐसा चुक्सी वाला ऐसा करना पड़ेगा नाम कह दिए तो सरल हो गया इसी प्रकार की भी ये शरीर ये भी खाली व्यवहार के लिए तो ये सब बार बार कह करके इसे तादात्म्य हटाना इसमें जो सत्य तो बुद्धि हो गया ये सबको हटाना है टीका अध्यात्मा अध्यात्मादैव और एक आधिदेवी को गुण साक्षी से अपी अध्यात्मिक संभवती इत्यर्थ जो अध्यात्म अध्यात्म अर्थात शरीर है भव इति आत्मनी अध्यात्म अर्थात शरीर में जो होता है अध्यात्म जीवात्मा संबंधी को अध्यात्म कहा जाता है और अधिदैव अधिदैव जो समष्टि संबंधी व्यष्टि संबंधी को अध्यात्म कहा जाता है समष्टि संबंधी को अधिदैव कहा जाता है तो अध्यात्म और अधिदेव और एकत्वात् व्यष्टि समष्टि ये एक ही है इसलिए आधिदैविक गुण जो आधिदैविक समष्टि का जो गुण है द्वितीय गुण वैश्वानर आदित्य अंतर्गत वैराज कहा गया जो ये आधिदैविक गुण है चाक्षु से अपनी आध्यात्मिक संभवती जो चाक्षुष पुरुष है व्यष्टि आत्मा है उसमें भी वो गुण संभव है क्योंकि व्यष्टि समष्टि एक ही है जैसे सृष्टि होने का समय में समष्टि से व्यष्टि में तादात्म्य कर जाता है जब फिर ज्ञान होने का समय आएगा बेष्टि से समष्टि में जाएगा जब तक बेष्टि से समष्टि भावना में नहीं पहुंचा है समष्टि को अतिक्रम करके शुद्ध तक नहीं पहुंच पाएगा इसलिए जितना जल्दी ये बेष्टि भावना छोड़े ये बेष्टि भावना छोड़ने के लिए ही ये निष्काम कर्म कहा जाता है जो कहते ना जन सेवा समाज सेवा करना दूसरों की सेवा करना इसे शरीर में तादाद छूटता है निष्काम होकर के कर्म करने से तो ये सब कहा गया सेवा करने से ये थोड़ा तादात्म्य शरीर में जो अत्यधिक आसक्ति होता है वो थोड़ा छूट जाता है तो फिर धीरे धीरे वो सेवा का परिसर जितना बढ़ता है उसका तादात्म्य परिसर उतना बढ़ता है कहते ना एक जो व्यक्ति हुआ बालक हुआ वो केवल मैं बोलने से शरीर को मानेगा किंतु तो जो घर का मुख्य हुआ वो मैं कहने से पूरा घर को मानेगा और जो ग्रामीणी होगा ग्राम का मुख्य होगा वो पूरा ग्राम को जो देश का मुख्य होगा पूरा देश के साथ आध्यात्मय करेगा इसी प्रकार की जब अर्थात अध्यात्म मार्ग में चलना है तो धीरे धीरे ये पूरा विश्व के साथ आदत्मय करेगा अर्थात मैं कहने से पूरा विश्व शरीर के साथ आदत्मय होने से आध्यात्मिक जो रिटर्न जनि कहते हैं जो प्रत्यावर्तन ये संभव नहीं होता है आगे टीका में उक्तम एक, एक तुम तुम हो गया उत्तम एकत्वम आक्षिपति जो एकत्व तो कहा गया है पूर्व पक्षी उसका आक्षेप करता है एकत्व तो किसका किसका बीच में कहा गया है ज्योति में अध्यात्म अधिदैव पूर्व पक्षी उसका आक्षेप करता है भाष्य में नु अन्यो हिरण्य क्षेत्र दक्षिणे दक्षिणे आगे भाष्य में है दक्षिणो हो गया ना उसको संशोधन करना है दक्षिणे भाष्य में आकार ठुकट जाएगा क्षेत्र जो दक्षिणे अक्षणी अक्षणी वो तो है अक्षण्यक्षण नियंत्र ठीक है इक्वेलिटी हो गया दक्षिणे क्षिण्य द्रष्टाच स्वामी पूर्व पक्षी का कहना है कि अन्यो हिरण्यगर्भ जो समि सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ हो गया सूक्ष्म का समि और जो स्थूल का समष्टि उसका नाम क्या होगा स्थूल स्थ स्थ स्थ का स्थूल समिश्वान विराट भी कहते हैं उसको तो ये पुरोपक्षी का कहना है कि हिरण्य गर्भ अन्य है और जो क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ अर्थात जो व्यष्टि है क्षेत्रज्ञ दक्षिणे अक्षिणी दक्षिण चक्षु में दक्षिण चक्षु में रह करके क्या करता है कहते हैं अक्षणोर नियंता अक्षणोर ष्टी अर्थात चक्षु का नियामक चक्षु का अर्थात इंद्रियों का नियामक अर्थात जीव नियंता नियंता का अर्थ दृष्टा चक्षु हो गया इंद्रिय तो उसके माध्यम से जो देखने वाला वही चक्षु का नियंता हो जाएगा दृष्टा तो द्रष्टाच स्वामी जीव हिरण्य गर्भ अन्य है जीव अन्य है आप बेष्टि समस्ती को एक कह दिए पूर्व पक्षी कहता है कैसे एक होगा ये दोनों अलग अलग है ना हिरण्यगर्भ गर्भ है और देह का जो स्वामी होता है जीव होता है दृष्टा है वो अलग है तो ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे पूर्व पक्षी का ये शंका है कैसे कहा किसमें क्षेत्र है न क्षेत्र बेस्टिंग क्षेत्र से बेस्टिंग अन्य हिरण्य गर्भ क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षिणी अक्षिणोर नियंत्र द्रष्टा च अन्य देहस्वामी ये सब एक है हिरण्यगर्भ गर्भ के आगे कमा हो जाएगा अन्यो हिरण्य बाकी वहां से आगे अलग है क्षेत्रज्ञ जीव के लिए व्यवहार होता है बेस्टी के लिए ठीक है मैं गर्भ सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी समस्ती सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल अंतर्गत सूक्ष्म देहह लिंगात्मा चक्षुर गोलक अनुगत इंद्रिय अनुग्राहसारीणो अर्थरम हिरण्य गर्भ सूक्ष्म प्रपंच में अभिमान करने वाला अभिमान करने वाला जैसे कोई रामानंद वो शरीर में अभिमान करके कहता है कि मैं स्थूल हूँ मैं कृषण हूं मैं गौर हूं मैं कृष्ण हूं इस प्रकार की कहता है इसी प्रकार की जो हिरण्यगर्भ होता है वो सूक्ष्म प्रपंच में अभिमान करता है अभिमान अर्थात जो जहाँ नहीं है उसको मानना इसको कहते हैं अभिमान जो है उसको मानना उसको अभिमान नहीं कहेंगे जो पतला है जो मोटा है जो मोटा है कहेगा मैं तो मोटा हूँ ये अभिमान नहीं है जो नहीं होने से आरोपित का स्वीकार तो करना इसको अभिमान कहते हैं तो हिरण्य गर्भ वास्तविक आत्मा ही है किंतु अभी सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान करता है और ये कहाँ अनुभव होता है कहते हैं सूर्य मंडल अंतर्गत है तो समस्ती सर्वत्र रहता है किंतु अनुभव कहाँ आता है कहते हैं सूर्य मंडल में जैसे कहते हैं कि जीव तो पूरा शरीर में रहता है किंतु अनुभव कहाँ होता है मैं कहने से कहता कि या तो कंठ देश में या तो हृदय देश में नहीं तो भ्रू मध्य में अनुभव होता है इसी प्रकार की ये जो समि हिरण्यगर्भ होता है सूर्य मंडल अंतर्गत और सूक्ष्म समि देह बहुव्री है सूक्ष्म समष्टि देहो यस्य अथवा सूक्ष्म समष्टि देहो यस्य तो ये हो गया और उसका नाम हो गया लिंगात्मा लिंग अर्थात लिंगा सूक्ष्म शरीर लिंग आत्मा यश्य लिंग अर्थात शरीर तो लिंग आत्मा वही सूक्ष्म समष्टि देह का अर्थ कह दिए और वो क्या करता है चक्षुर गोलक अनुगत इंद्रिय का, का अनुग्राह है ये जो हिरण्य गर्भ है जो आदित्य अर्थात अभिमान सूर्य मंडल में अभिमान करने वाला है वो हमारा चक्षु का अनुग्राहक है उसका अनुग्रह होने से हमारा चक्षुर इंद्रिय कार्य करता है जब धीरे धीरे उनका अनुग्रह हटता है हमको फिर दूर का घड़ी और नहीं दिखेगा <laughs> कठिन होता है फिर दूर का घड़ी तो पहले नहीं दिखेगा के पास का अक्षर भी और नहीं दिखेगा क्यों कहेगा वह अपना अनुग्रह हटा लिए क्यों हटा लिए कहते हैं हमारा उतना पुण्य नहीं है उतना पुण्य नहीं किया तो अपना अनुग्रह हटा लें और मृत्यु से पहले सब हटा लेंगे मतलब आदित्य जो सक्षु को अनुग्रह करने वाला अधिक देवता स्त्रोत्र को अनुग्रह करने वाला उनका सब अर्थात कहते ना जैसे इसको भेजा गया आप वहां दो साल के लिए भाई ये कार्य करना पूरा हो जाने के बाद आप चले आना इसी प्रकार की ये सब देवता जो इंद्रियों का अनुग्रह करने वाले हैं उनका सब दिया गया इतने आपका करना है तो जब उसका पूरा कर लेगा वो अपना चले जाएंगे जीव अगर जल्दी जल्दी करने लगेगा वो इंद्रिय जल्दी नाकाम हो जाएंगे कार्य करें नहीं करेंगे यदि तो भगवान का अनुग्रह तो पहले खाली अनुग्रह नहीं होगा अगर जीव का प्रारब्ब नहीं है तो कोई तो बोले अनुग्रह प्रारब्ध नहीं है तो जैसे पूर्व में लोग का आग का बीमार उतना नहीं था अभी ज़्यादा मोबाइल टीवी देख देख कर जल्दी खराब जल्दी खराब करते हैं उस समय तो तो में नहीं। उस ना, ना, यही बात बोला ना आप अगर जल्दी जल्दी उसका खर्चा कर लेंगे अनुग्रह हटा लेंगे अनुग्रह हटा लेंगे मतलब वो कहेंगे हमारा काम हो गया ना ये वयस का बात नहीं है अर्थात वो आप कितना उसको व्यवहार करेंगे सक्ष इंद्रियो को आप कितना व्यवहार करेंगे तो जितना व्यवहार करेंगे आपका उतना कोटा पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा तो अपना अनुग्रह हटाएंगे जैसे मतलब जो लोगों को ये चश्मा लगाना पड़ता है उनका प्रारब्ध से है कि आप इतना चीज देखेंगे दूर का इतना ये सब सब चीज प्रारंभ से निश्चित है अब ये जो जल्दी जल्दी उसको करने लगेंगे जैसे संभवतः तो अधिक पढ़ना ही प्रारंभ नहीं था कभी अधिक पढ़ने से क्या होगा सूर्य देवता रोज कहते रहते हैं भाई आपका कोटा पूरा हो रहा है कोटा पूरा हो रहा है अभी छोटा छोटा अक्षर और नहीं दिख रहे हैं कहीं पूरा हो गया थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर दिखेंगे हम कहते हैं ठीक है भाई क्या करेंगे कोटा पूरा हो गया तो देखेंगे देखें, देखें रास्ता खोजेंगे तो फिर नूतन कर्म करके नूतन बनाते हैं नूतन कर्म अर्थात अभी चश्मा लगाने से छोटा छोटा अक्षर दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा ये नूतन कर्म करते हैं ये प्रारब्ध नहीं था तो प्रारब्भ में जितना है उतना कहते जितना प्रारब्ध है जल्दी जल्दी अगर मिठाई खा लेगा तो पूरा हो जाएगा ये सब वही है तो शास्त्र उसको कहते हैं चक्षुरोल कानुगत इंद्रिय अनुग्राहसारी का नो अर्थांतरम संसारी नो पंचमी है संसारी से अर्थांतरम भिन्न है संसारी अर्थ तो जीव जो क्षेत्र के कारण उससे ये भिन्न है तो ये भिन्न कौन हो गया अभी हिरण्य आगे कहते हैं विराट आत्मा अपी स्थूल प्रपंचाभिमानी सूर्य मंडलात्मक समष्टि देह चक्षु गोलक द्वय अनुग्राह कस तत् अर्थांतरम एवं पहले हिरण्य हो गया सूर्यमंडल मंडल अंतर्गत सूक्ष्म समष्टि देह लिंगात्मा वो जीव से भिन्न है अभी कहते हैं जो विराट है विराट अर्थात तो स्थूल प्रपंच अभिमानी मैं स्थूल वाला हूं इस प्रकार के अभिमान करता है सूर्य पहले था सूर्य अंतर्गत ये हो गया सूर्य मंडल मंडलात्मक तो जैसे विश्व हो गया स्थूल देह में अभिमान करने वाला उसका अंदर में मनोर रहेगा वो हो जाएगा तो जसा इसी प्रकार कि ये हो गया विराट हो गया सूर्य मंडल के साथ जो समि स्थूल के साथ तादात्म्य करता है समष्टि देहश्च तो समष्टि वो पहले था सूक्ष्म समष्टि देह यह हो गया स्थूल समष्टि देह वो था चक्षु गोलोक में रहने वाला इंद्रियो का अनुग्रह करने वाला ये हो गया चक्षु गोलक द्वय का अनुग्रह ये गोलक का अनुग्रह करेगा गोलक और इंद्रिय अलग अलग चीज है गोलकों का अनुग्रह करने वाला स्थूल हुआ अगर वो अपना अनुग्रह हटा लेगा तो आपका गोलक ही खराब हो जाएगा आदित्य अगर हटाया तो गोलक ठीक है किंतु दिखेगा नहीं इंद्रिय इंद्रियो काम नहीं करेगा इंद्रिया कमजोर हो गया तो जैसे कहना डॉक्टर के पास गए कहेंगे ये कम सुनता है तो चेक करके कहता है कि आपका ये कान पूरा यह ठीक है किंतु उसका अंदर से जो कार्य होना है अब वो कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं अर्थात वास्तविक इंद्रिय कमजोर हो गया कान तो ठीक है वो ये ठीक है अनुग्राह तत्व अर्थान्तरम एवं अर्थात ये जो विराट आत्मा हो गया ये विराट समष्टि हो गया समष्टि स्थूल ये तत् तो तो अर्थात ये हिरण्य गर्भ से भिन्न है हिरण्यगर्भ हो गया सूक्ष्म ये हो गया स्थूल ये द्वितीय हो गया और आगे कहते हैं क्षेत्र व्यस्टिदेह ये तृतीय अर्थात एक हो गया हिरण्यगर्भ एक हो गया विराट एक हो गया क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञस्तु व्यष्टि देह जो भाष्य में दिया ना अन्य हिरण्यगर्भ आगे क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ हो गया जीवात्मा व्यष्टि देह और भाष्य में विराट का बात दिए नहीं है ठीक है कर उसको और स्पष्ट कर दिया क्षेत्र व्यस्तित जी तो जी जो पुरुष में आया चु सूर्य हो तो यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि विराट का चक्षु भी सूर्य है या उसकी चक्षु से सूर्य का आविर्भाव ऐसा किसा समझना चाहिए जैसे वैश्वान विद्या में कह दिया गया कि विराट पुरुष का चक्षु सूर्य है वास्तविक जैसा कहा जाएगा कि रामानंद का चक्षु उसका चक्षु है जो गोलक है ये बात ठीक है, है और जहां यहां कहा जाता है कि जो सूर्य मंडल है वो विराट है कहने का तात्पर्य है कि सूर्य मंडल में विराट का अनुभव होता है जैसे जीवात्मा भी अपना अनुभव या तो हृदय में करता है अथवा कंठ कंठदेश में करेगा अथवा अज्ञात चक्र में जैसा बुद्धि की विकास है जैसा भावना का विकास है उसी मुताबिक जीव अपना अनुभव करता है कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है उसको कहेंगे आप कहा हो अभी वो आंख बंद करके कह देगा मैं तो भ्रू मध्य में हूँ आज्ञा चक्र में हूँ और जो थोड़ा भावना प्रधान होगा उसको कहेंगे वो तो हृदय में हाथ लगा करेगा मेरा तो अनुभव यहां आता है है तो वो सारा शरीर का अभिमान है किंतु कहाँ अनुभव होता है इसी को लेकर के ठीक इसी प्रकार ये जो विराट आत्मा है वो वो तो संपूर्ण स्थूल प्रपंच के साथ अभिमान करेगा किंतु अपना अनुभव अर्थात अनु पाएगा कि मैं तो ये आदित्य मंडल रूप हूं मतलब आदित्य मंडल में अभिमान उसका अधिक आएगा तो जैसे कहा जाता है ब्रह्मा जी का लोक एक ब्रह्मलोक होता है तो ब्रह्मा जी तो सर्वत्र तो विद्यमान है ब्रह्मा कहने से विराट तो विराट तो सर्वत्र है किंतु कि शास्त्र में वर्णन आता है अर्थात तो जहां उपलब्ध होता है जैसा कहा जाता है राजा पूरा राज्य में उसका आधिपत्य है पूरा राज्य को मैं मानता है किन्तु उपलब्ध होता है अपना दुर्ग में तो इसी प्रकार ये उपलब्धि स्थान है सूर्यमंडल विराट का अच्छा क्षेत्र व्यस्टिदेह व्यष्टि देह बहुव्री है क्षेत्र ज्ञा व्यष्टि देहो यश अर्थात एक देह को मैं मानता है दक्षिणे चक्षुषी व्यवस्थित तो पूरा देह को मैं मानता है फिर दक्षिण चक्षु में कैसा है कहते हैं कि द्रष्टा चक्षुष दक्षिण चक्षु में अर्थात ऐसा ही अनुभव होता है मैं दक्षिण चक्षु में हूँ इसी प्रकार की अनुभव करता है दक्षिण चक्षु में अर्थात वो उसी के द्वारा अधिक ज्ञान होने से कहा जाते हैं द्रष्टा चक्षुसः चक्षुष द्रष्टा चक्ष गया भाष्य में कहा गया था अक्षण नियंता इसी का अर्थ हो गया चक्षुसः द्रष्टा करणा नाम नियंत्रण करुणा नाम चक्षु का नियंता भाष्य में कहा गया अक्षण नियंता और टीकाकार कहते हैं करुणा नाम नियंत्रण सारे करणों का नियंत्रण इसको कहते हैं उपलक्षणम तद ग्राहकत्व सती तद इतर ग्राहक चक्षु का नियंत्र कहने पर चक्षु को भी कहेगा और चक्षु से छोड़ करके अन्य इंद्रियों को भी ग्रहण करेगा तद ग्राहकत्व चक्षु ग्राहकत्व सती चक्षु इतर इंद्रिया नाम इसको कहते हैं उपलक्षणा अर्थात ये जो जीव है वो सारे करणों का नियंत्र है कार्यकरण स्वामी जो जीव है कार्य करण का स्वामी है त तो कार्य कहने से किसको कहते हैं शरीर और करण इंद्रिय शरीर इंद्रिय का स्वामी है ताभ्याम समिदेहोभ्याम अन्यो अभ्युपगम्यते जो दो पहले समस्टि कह दिया गया था कौन कौन हिरण्य और विराट वैसा तो उससे ये और भिन्न है तीसरा है ये वे बेष्टि देह वाला है तद एवं समष्टि व्यस्टिवे न्यवस्थित जीव भेदात उत्तम एकत्व अयुक्तम इत्य यहाँ तक पूर्व पक्षी वाक्य पूरा होता है पूर्व पक्षी कहता है की तद एव एव अन्य प्रकार जैसा हमने कह दिया तीन पुरुष हैं एक हिरण्य गर्व है एक विराट है दोनों समष्टि है और एक जीव है समी व्यक्ति व्यवस्थित जीव भेदात ये जीव भिन्न हो गए ये जो क्षेत्र कह दिया गया इसमें विश्व तय से दोनों को ले लेता है व्यवस्थित जीव उक्तम अयुक्तम। कहता है, जो आप कह दिए वो बात ठीक नहीं है एक कैसे है? तो अलग अलग तीन है सिद्धांत उत्तर देता है टीका में काल्पनिको जीव भेद वास्तविकल आद्यम अंगीकृत द्वितीय दूसरी सिद्धांति पूछता है काल्प जीव का जो भेद आप कहते हैं अर्थात एक हिरण्य गर्भ वो भी एक जीव है विराट है और एक शम, ये व्यस्टिदेह वाला है क्षेत्र क्षेत्र तो अनंत है रामानंद श्यामानंद तो अनंत हो जाएंगे ये जो काल्पनिक ये जो जीव भेद है ये काल्पनिक है अथवा वास्तव है विकल्प करके सिद्धांत कहता है कि आद्यम अंगीकृत्य द्वितीय दूषयती दो भेद क्या सिद्धांति आद्य कौन है काल्पनिक जीव भेदो वास्तव काल्पनिक हो गया आद्य तो काल्पनिक को, को अंगीकार करके द्वितीय दूषयति द्वितीय क्या है वास्तव जीव भेद वास्तव इसका दूषण करता है सिद्धांति और जीव भेद काल्पनिक इसको अंगीकार करता है अंगीकार स्वीकार करता है जीव भेद काल्पनिक बिल्कुल ठीक है जीव भेद वास्तव है ये बात ठीक नहीं है उसका दूषण करता है जैसे एक रामानंद है उसका शरीर उसका पांच उंगली अलग अलग है वो पांच उंगली कहने लगेंगे हम सब अपने अपने से भिन्न है तो रामानंद जो वो पांचों के साथ तादाद में करता है वो क्या जानता है ये पांचों जो आपने में विवाद करते हैं मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूं मैं मोटा हूँ पतला हूँ मेरे में सोने का अंगूठा है आप में नहीं ये जो करते हैं वो पांचों उंगली ये रामानंद क्या सोचता है ये पांचों का विवाद ये बिल्कुल मूर्खता है वो काल्पनिक है उसमें वास्तविक कोई भेद नहीं है सिद्धांति वही बात कह रहा है जीव भेद काल्पनिक इसको अंगीकार करता है तो जितना जितना ये बोध हमको घटे उतना उतना हम ज्ञानी जितना न घटे उतना हम पड़े रहेंगे अज्ञान संसार में भाष्य में सिद्धांत कहता है कि न न अर्थात पूर्व पक्षी जो कह दिया कि अन्य सिद्धांत कहता है कि न क्यों स्वतः स्वतो भेद अनभ्युपगम स्वतः भेद अभ्युपगम अभ्युपगम स्वीकार नहीं है अर्थात वास्तविक स्वतः अर्थात वास्तविक जिसका जो स्वरूप होता है उसको स्वतः कहा जाएगा कहते वो तो स्वतः दयालु है तो स्वतः अर्थात उसका स्वभाव ही है बिल्कुल इस प्रकार तो यहाँ इस प्रकार की स्वभावत भेद जीव में नहीं है वो तो एक ही है टीका में एको ही परो एक परेव सर्वेश भूतेष् समिव्यिवेन चवृतः वस्तुत तो भेद न उक्त हेतु साधयती एक ही पर जो परमात्मा होता है वो एक ही होता है तो अर्थात तो तत्व तो एक ही है नहीं तो परमात्मा तो एक है और बाकी सब जीव हो तो सब अलग अलग इस प्रकार नहीं एक ही एव पर अर्थात परमात्मा वही देव देव दोता देव पचादी अवच हो जाता है दिव धातु से करता अर्थ में अर्थात प्रकाशमान है सर्वेश भूतेषु समितित्व न्यष्टित्वना चमृत जितने सारे व्यस्ती है उसमें भी वही परमात्मा है और जो समि है उसमें भी वही परमात्मा है जो राजा का राज्य है वो पूरा राजा के राज्य के साथ तादात्मिक करता है और राज्य वो वो, वो वहाँ का जनता कहते हैं वो तो मेरे ही है उनका रक्षा करना वो तो मेरा ही कर्तव्य है जैसे एक व्यक्ति अपना देह का सभी अंशों को मेरा मानता है ऐसा राजा भी पूरा राज्य को मेरा मानता है सारे जनता कहता है वो तो मेरा ही शरीर जैसा है तो जब कहता है कि राजा वो मेरा ही शरीर जैसा है सभी के साथ आध्यात्म करता है कि तो राजा जानता है मैं अलग सत्ता हूँ इसी प्रकार के हिरण्य गर्भ सभी के साथ आध्यात्म करने पर भी वो एक ऐसी प्रकार है अभिमान करता है कि सब मेरा है वो तो, तो यहाँ कहते हैं समष्टित्व न्वे न समावृत सम्यक आवृत सभी को आवृत करके वो रहता है कौन एक ही देव पर वही परमात्मा सभी में रहता है इति श्रवणात ऐसे श्रुति है भाष्य में कहते हैं इसलिए वस्तु तो भेदो नास्ति इति नास्तिम हेतु साधयति वास्तविक भेद नहीं है समष्टि व्यष्टि व्यष्टि में परस्पर वास्तविक कोई भी भेद नहीं है ये वेदांत का विचार में कहते हैं ये पांच प्रकार के भेद होता है जीव ईश्वर का भेद और जीव जगत का भेद जगत ईश्वर का भेद और जीव जीव का भेद और हो गया जीव का ईश्वर के साथ जीव का जगत के साथ जीव का जीव के साथ ईश्वर का जगत के साथ चार हुआ और एक भेद जीव जगत जीव ईश्वर अच्छा जड़ अच्छा अच्छा जड़ हाँ जड़ और च, चेतन इसका भेद जड़ चेतन जड़ जड़ कहने से जीव अच्छा और एक स्मरण जड़ चेतन भेद उसमें एक है चेतन कहने से जीव लिया जाता है ईश्वर लिया जाता है ठीक है इसको अभी थोड़ा विस्मरण हो रहा है कल देखकर करके स्पष्ट बता देंगे वस्तुतःद न उक्त हेतु साधयती भाष्य में इसको कहते हैं एको एकूतेषु गूढ़ ये सुता श्रतनिषद सुत का मंत्र है एकको दिवस कर्माध्यक्षः सर्वूताध्यक्षताधिभासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश इस प्रकार के है मंत्र एक है देव हो वो देव एक है देव अर्थात परमात्मा द्योतनाथ प्रकाशमान है वो प्रकाशमान है अर्था ज्ञान स्वरूप वही सभी शरीर में विद्यमान है तभी तो ज्ञान होता है सर्वभूतेषु सभी भूत में वही है है तो पता चलना चाहिए कि गूढ़ छुपा हुआ है अज्ञान से ढका हुआ है सर्वव्यापी सभी को व्यापन करने वाला के जैसे कहते मिट्टी का जितने पात्र है सबको का व्याप्त तो करती है इसी प्रकार की तो कहते हैं सर्वव्यापी अर्थात तो मिट्टी का हमको घटो दिखता है वो घट का जो सत्ता है कहते हैं घटो है वहां घटो है ना मिट्टी है तो मिट्टी का सत्ता है और जो दिखता है वो घटो दिखता, दिखता है ना मिट्टी दिखता है मिट्टी ही दिखता है घटो बोल करके वास्तविक अगर मिट्टी को घटा लेंगे घट दिखेगा घट की सत्ता भी नहीं रहेगी घट का स्फूर्ति भी नहीं रहेगी इसलिए घट का जो सत्ता स्फूर्ति वास्तविक मिट्टी की ही सत्ता स्फूर्ति है वही कह, कहा जाता है कि मृत्यु का घटक व्याप्त करता है इसी प्रकार की जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी अर्थात सभी का सत्ता स्फूर्ति देने वाला तो मैं हूं जो कहते हैं ये वास्तविक परमात्मा ही है किन्तु अभिजीव रूप से मिट्टी है घट रूप से केवल मानता है घट कहता है वास्तविकी तो है ही मिट्टी सर्व भूतांतरात्मा सभी भूतों का यही अंतरात्मा है अंतर्यामी है सभी का नियमन करता है जिसका जैसे संस्कार है उसी मुताबिक चलाएगा जिसका कहते हैं ना दृढ़ वैराग्य पूर्व जन्म से संस्कार है वो शुरू से परमात्मा उसको उसी मुताबिक चलाएंगे जिसका किसी विषय में आसक्ति है उसको उसी आसक्ति में लगाएंगे तो फिर जैसे जैसे संस्कार है उसी मुताबिक चलाएंगे कर्माध्यक्ष कर्मणः अध्यक्ष अर्थात कर्म भी करवाएंगे सर्व साक्षी चेता सारे भूत में रहने वाले वही है साक्षी है चेता चेतन रूप चैतन्य रूप है केवल एक ही है और निर्गुण वास्तविक हम निर्गुण ही है अर्थात में कोई गुण वास्तविक नहीं है शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में कुछ गुण हो सकते है ये हमारा गुण नहीं है ये स्वता मंत्र का टीका में माम रंग माम इश्वरंग इश्वरंग चाहिए। <laughs> माम अनुसार गया भगवत वचना च ताविक भेदिरी आह सारे क्षेत्र में व्यवस्थित भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी क्षेत्र में व्यवस्थित हूँ विदि जानी ही जानो ऐसा किसको कहते माम माम अर्थात मेरे को मेरे मैं कौन हूँ ईश्वर भगवान कहते मैं ही ईश्वर सभी क्षेत्र में मैं ही विद्यमान हूँ ऐसे भगवतो वचनाथ भगवान का वाणी से तात्विक भेद से असिद्धि तात्विक वास्तविक तत्व से वास्तविक भेद कहीं नहीं है भगवान गीता में कहते हैं क्षेत्र जंग चापी मांग विधि सर्व आगे है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञानम यज ज्ञान मतम सारे क्षेत्र में क्षेत्र ज्ञ मै ही हूं क्षेत्र था शरीर इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य विधि कहा तो ये शरीर को जो जानने वाला है वो परमात्मा ही है अगर आप मानते हैं कि शरीर को मैं ही जानता हूँ तो आप ही परमात्मा है तो आप परमात्मा होने पर भी क्यों जीवो मानते हैं कहेंद एक क्षेत्र में तादात्म्य कर जाते हैं जो आगे वाला श्लोक है क्षेत्र ज्ञान चापी माम विधि सर्व क्षेत्र अगर ग्रहण हो जाएगा अर्थात तो मैं ही सभी क्षेत्र में हूं तो यहाँ किंतु तो होता है कि अगर मैं सभी क्षेत्र में हूं तो इस क्षेत्र को जैसे जान रहा हूं सभी क्षेत्र को क्यूँ नहीं जान रहा हूँ तो मैं जो हूँ वास्तविक मैं सभी क्षेत्र को जो जानता हूं शुद्ध रूप से नहीं जानता हूं मैं तो साक्षी हूँ चेता हूँ केवल हूँ निर्गण हूँ ये जो कहते हैं कि मैं शरीर को जानता हूं, ये वास्तविक तो अंतःकरण विशिष्ट हो करके जानता है जैसे ही अंतःकरण के साथ तादात्म्य हो गया वो अपना असलियत को फिर भूल जाएगा तो फिर दूसरे क्षेत्र को नहीं जान पाएगा यही एक अंतकरण से तादात जितना जितना छुटता है इसको सिद्धि कहते हैं एक अंतकरण में तादाश में छूटने से सिद्धि बढ़ेगा दूसरे अंतकरणों को भी थोड़ा थोड़ा जान लेगा जब एक अंतकरण से तादाद में बहुत छूट जाएगा दूसरे अंतकरणों को बहुत ज्यादा जान लेगा सबकी मन की बात जान लेगा ये सब सिद्धि बात ने, है ये सब सिद्धि की बात है अत्यधिक तादाद में होने से दूसरों को नहीं जान पाता है ऐसे कहते ना जो बहुत दिन निष्काम सेवा करते हैं धीरे धीरे दूसरों की आवश्यकता को समझ जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है और तो दूसरों के आवश्यक बिल्कुल हमारा पेट को भूखे तो हम तो चार रोटी ले ही लेगा ये बाकी भाई खड़ा है उसके लिए तो एक छोड़ना है वो बुद्धि नहीं होगी ये बहुत ज्यादा तादात में होने से जितना जितना सेवा करने का वही फल है मतलब तो ये सबसे तादात में हटता है टीका में सर्वेशु भूतेषु क्षेत्र क्षेत्र आत्मा एक कथम तरी प्रतिभूतम भेद प्रथा आशंक्या पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सर्वभूत में क्षेत्रज्ञ अगर एक ही है तो आत्मा एक अगर है क्षेत्रज्ञ चेद आत्मा एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा है सभी भूतों में अगर एक है तो कथम तरी प्रतिभूतम भेद प्रथा प्रत्येक भूत में प्रत्येक प्राणी में जीव में भेद का प्रथा अर्थात प्रकटन प्रत्येक भूत में भेद का प्रकट कैसे हो रहा है सभी तो सर्वत्र भेद कैसे पता चलता है अभिभक्तम चूतेषु विभक्त स्थित भूत भर्तृ चतज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ये त्रयोदश अध्याय का श्लोक है दोनों ही त्रयदश अध्याय का श्लोक है भूतेषु अभिभक्तम चिभूत में वास्तविक अभिभक्त है किन्तु विभक्त जैसा होता है विभक्त जैसा क्यों कहते हैं जो घटका अंदर आकाश है वो आकाश क्या मटका अंदर में भी है वो भिन्न है वही हो गया कल्याण अगर घटका अंदर में जो आकाश है अगर वो मटका अंदर नहीं है तब तो, तो हो गया ये जीव तो दूसरा जीवन नहीं है जो कहेगा घटका अंदर आकाश क्या है आकाश एक है वो घटका अंदर कैसा हो जाएगा वो तो घट खाली उसमें है आकाश में स्थित है आकाश घट में आकाश नहीं आकाश में घट है इस प्रकार की बुद्धि कलना है ये घट का सामर्थ्य नहीं आकाश को व्यवच्छेद कर देगा बुद्धि अगर हो जाएगा घट के अंदर में आकाश से तब तो गया जो मिट्टी दिन नहीं देकर करके घट को देखना तो इस प्रकार की बुद्धि धीरे धीरे हमारा सुधर जाना है अभिवक्तम ठीक है हमें इसको और एक मुक्ति देख लेते हैं तत्व तो, तो, तो अविभाग्य भी देह वास्तविक तो अभिभाग विभक्त तो नहीं है किंतु देह का कल्पना से भेद ज्ञान होता है और देह में जितना सत्यत्व तो बुद्धि होगा भेद उतना दृढ़ दिखेगा ये सारे वेदांत का वही कार्य है कि देह में सत्यत्व तो बुद्धि को घटाना है संसार ये सत्य नहीं है खाली ऐसे दिखता है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णस्या पूर्णमा का